सब लोग मानव मानव होने के न साधक के जीवन में वर्तमान में सफलता मिलनी चाहिए यह एक आवश्यक बात है सफलता कैसे मिलती है इसी प्रश्न पर पिछले कई दिनों में हम लोग बातचीत कर रहे हैं प्रणाली में एक शब्द का प्रयोग किया गया है मुख सत्संग इस शब्द का अर्थ कई साधक भाई बन पूछते हैं उन्होंने पहले से सुन रखा है मुख सत्संग और नित्य योग नाम की एक कुछ भी महाराज जी की लिखाई हुई है उसको तो पढ़ा है उन्हें कुछ कुछ परिचय है कुछ अपरिचित भाई बहन हैं जो रहे हैं वो तो थोड़ा संक्षेप में उनका परिचय दे दूंगी भूत सतू इस शब्द का अर्थ यह है कि कुछ न करने के द्वारा सत्य के संग में होने का अनुभव करना शब्द का अर्थ सामान्यतः न बोलने से दिया जाता है कोई तो बोलना बंद तो कर तो कहते है की आजकल वे मुख हो गए कुछ नहीं करते तो केवल वाणी के द्वारा बोलने की क्रिया को बंद कर लेना मुक्त होना कहलाता है परंतु महाराज ने मुक्त सत्संग शब्द का प्रयोग किया है वहाँ पर उन्होंने जब अर्थ किया है कि किसी भी कारक अंग के द्वारा कुछ न करना मुक्त हो जाना अर्थात केवल वाणी में बोलना दो ऐसा नहीं आंखों से देखना छोड़ दो कानों से सुनना छोड़ दो मन से सोचना छोड़ दो कुछ भी करने की बात मत करो, सब कुछ करना छोड़ दो इसको उन्होंने मूख शब्द ऐसी प्रकट किया है और दूसरा लग गया सत्संग तो सत्संग का अर्थ क्या है कि सत्य के संग में हम सभी भाई बहन सदैव रहते ही हैं। सत्य संग कभी छूटता नहीं है सत्य आपके अस्तित्व से कभी अलग होता नहीं है सत्य की सत्ता से विच्छिन्न हम लोग कभी हुए नहीं तो वस्तुतः तरह सत्य का संग नए सिरे से हम लोगो को करना नहीं है लेकिन असत्य के संग से उसकी उपस्थिति का अपने को पता नहीं चलता तो सत्य संग को छोड़ने का नाम सब संग रखा संग महाराज ने हम लोग सत्य की चर्चा कर रहे हैं ये सब चर्चा कर जाती है और ग्रंथों को पढ़ो और उसमें से सब को ग्रहण करो मनन करो सोचो तो विचारों तो वो सब चिंतन कर जाता है सत्कर्म सतकर्म अच्छे अच्छे काम करो दूसरे लोगों के साथ भलाई का व्यवहार करो सत्कर्म कर है तो सत्कर्म सत चिंतन सत यह सब पृष्ठ भूमि है सत्संग की तैयारी है सत्कर्म करने से हृदय उधार बनता है सत के द्वारा तो तो विभाजन की बात अपने सामने स्पष्ट होती है तो के द्वारा हमारी पृष्ठभूमि तैयार होती है ये सब कुछ करने के बाद अपने जाने हुए असत के सम का त्याग कर लेना तो सक्षम कहा है तो जिसके कारण से हमारे ही पीतल विद्यमान सत्य की अगली व्यक्ति नहीं हो रही है उस कारण को मिटाना सक्षम एक हिस्सा हुआ अब दूसरी बात देखिए जिस कारण से अपने ही में विद्यमान सत्य की उपस्थिति का हम लोगों को पता नहीं चल रहा है उस कारण को मिटा देने का फल क्या होता है उस कारण को विचार देने दे का बहुत ही स्वाभाविक तो फल यह होता है कि अपने ही में विद्यमान की उपस्थिति का अपने को पता चल जाता है तो क्या क्या पता चल सकता है जीवन के मूल में शांति विद्यमान है तो शांति की अभिव्यक्ति हो जाती है बिना किसी बाहरी आधार के अपने ही में जीवन तत्व के रूप में शांति विद्यमान है तो वह प्रकट हो जाती है तो भीतर बाहर सब तक एकदम शांति खा जाती है ये क्या है शांति जो खा रही आपके भीतर बाहर अपने ही में से प्रकट हो करके तो इसका अर्थ यह हुआ कि मुझ में जो सत्य है उसकी विद्यमानता का अपने को अनुभव हो गया समझ में आया एक शांति तत्व का प्राकट्य क्या प्रमाणित करता है कि बाहर से अपने जाने हुए असत्य के संग का त्याग कर दिया मैंने तो अपने ही में जीवन के मौलिक तत्वों के रूप में जो शांति विद्यमान है वो प्रकट हो गयी सत्य तो की उपस्थिति का अनुभव अपने को हो गया ऐसा होता है रांची में रहती थी मैं तो उस शहर में शहर के बाहर एक संत का स्थान बना हुआ था वहाँ एक संत रहा करते थे वे महापुरुष अपने ही निजी स्वरूप में अपनी ही शांति में सब समय प्रतिष्ठित रहते थे सब समय जब जब वहाँ होते तो महाराज से मिलने जरूर जाते तो जैसे उस आश्रम में प्रवेश करो तो उस हवा में लगता था कि शांति भरी हुई है वृक्ष के पत्ते जैसे दौड़ना बंद करके एकदम स्थिर हो जाए ऐसा दिखाई देता उनके पास पहुंच जाओ तो शांति का तत्व उनके भीतर बाहर ऐसे भरे रहता कि जैसे ही हम वहां जाकर के बैठते तो बिना चेष्टा किए अपने आप से ही अपने भीतर की सब शांत होने लग जाती। जैसे कि किसी गर दिया हो ऐसा होता था तो आकर के खड़े हुए स्वामी जी महाराज और दोनों ने एक दूसरे को देखा बस तो वो तो जहाँ से कहा खड़े ही रह नहीं गए न ढले न वो आगे बढ़ करके इनको मिले नहीं आगे बढ़ उनके पास नहीं हम लोग हलि दृश्य देख रहे थे बड़ा आनंद छा रहा था इधर ये अपनी शांति में आप मग्न हो गए इधर स्वामी महाराज अपनी शांति में आप मग्न हो गए फिर आगे बढ़कर के प्रद्ञान पादी ने शांति को हृदय से लगाया दोनों खूब मिले और उन संत का शरीर भी महाराज जी से भी करीब था कि और उठा था तो वह भव्य पुरुष उठते थे दोनों में मिली मिलकर के फिर वो पकड़ के ले लेकर गए भीतर भीतर जाके आसन सामने सामने रखा था आसन पर दोनों जगह बैठ गए बैठ करके के फिर शांति में डूब गए तो शनि जी महाराज ने मुझे तो सबसे बढ़िया बात यही लगती है कि शरीर भी सुखे काम आ जाए अहम अभिमान सुन हो जाए हृदय परम प्रेम से परिपूर्ण हो जाए यही जीवन की साधकता बड़े प्रसन्न हुए बहुत बढ़िया बात है और समर्थन कर दिया मेरे अच्छा तो उन्होंने सुना दिया आ, वो है ना जो कथा सुस हाँ। तो ये उन्होंने सुना दिया क्या हो गए कुछ से तो फिर तो वो कथा सुनाने का अर्थ मेरा ये है की मुख सत्संग अर्थी ही देना होगा हम को की सब प्रकार की बीकरी बाहरी सूक्ष्म और स्थूल क्रियाओं को करना छोड़ दो तो अपनी और होना जो है वो तो होगा सांस चल रही है तो उसको रोकना नहीं है रक्त संचार शरीर में हो रहा है तो उसको रोकना नहीं है अपने आप से जो हो रहा है उसको रोकना नहीं है लेकिन तुम जो कर रहे हो तो करना बंद कर दो तो केवल पानी की क्रिया नहीं सर्वेंद्रियों की क्रियाओं को छोड़ करके मूक हो जाओ ऐसा करने में आप देखेंगे कि सब प्रकार की क्रियाओं से असंग होने का अर्थ ये हुआ कि तीनों शरीरों से असंग हो जाए और शरीरों की असंगता में एक बड़ी विलक्षणता है कि जो सत्य जहाँ के कहाँ जैसे विद्यमान है उसके विद्यमानता का आपको पता चलने लग जाता है मैंने अपनी भाषा बनाई अपने को समझाने के लिए सत्य प्रकट हो गया कि सत्य की प्राप्ति हो गयी ऐसा करने का कर कोई तो अर्थ नहीं निकलता सत्य अप्राप्त है ही नहीं तो प्राप्ति क्या होगी और अगर मैं कहूं कि सत्य की प्राप्ति हो गई, तो ये भाषा गलत हो जाएगी उसका मेरे कहने का अर्थ निकलेगा कि पहले सत्य अप्राप्त था और अब प्राप्त हो गया तो ऐसा कहना गलत है सत्य अप्राप्त है नहीं कभी होगा नहीं अभी नहीं पर बैठे बैठे सभी भाई बहन अपने अपने व्यक्तित्व का एक अस्तित्व अनुभव कर रहे है कि मैं हूँ और श्रोता की स्वीकृति आपने स्वीकार किया है मैं श्रोता होकर बैठी हूँ यहाँ तो मैं हूँ मैं श्रोता हूँ मैं सुन रही हूँ मेरी समझ में आ रहा है तो मैं का एक स्वतंत्र अस्तित्व आप अनुरोध करते है नहीं, नहीं। की भरी सभा में होते हुए भी हर भाई हर बहन एक अपने स्वतंत्र अस्तित्व का अनुभव कर रहा है कि की आप में ऐसे बहुत से भाई बहन ऐसे भी हैं जो आसपास में बैठे हुए लोगों की संसद गतिमती देख कर के भी प्रवाह होकर के एक अग्रचित से सुन सकते है वो जाने तो जिसको जो करना है जो सुन सकता हूं तो आप अपने को एक स्वतंत्र इकाई अनुभव कर रहे ठीक है।, है किस समय कर रहे हैं? परिवार से लगाव बना हुआ है तब भी कर रहे हैं समाज से संबंध जुटाए हुए हैं, तब भी कर रहे हैं। शरीर में अनेकों प्रकार के रोग लगे हुए हैं, तब भी कर रहे हैं चित्त में कई तरह का दुख भरा हुआ है तब भी अपने स्वतंत्र अस्तित्व को आप अनुभव कर रहे हैं और अपने को इतना स्वाधीन मान रहे हैं कि मैं चाहूं तो आसपास के व्यक्तियों से भाइयों से बहनों से संबंध बना सक रख सकता हूं, उनके साथ मिलकर काम कर सकता हूं, मैं नहीं चाहूं तो मैं एकदम बिल्कुल अपने अकेले अपने ढंग से विचार कर सकता हूं सुन सकता हूं, इतनी स्वाधीनता आपको इसी वर्तमान में मालूम हो रही है कि नहीं हो रही है हो रही है ठीक है परम स्वाधीन की सत्ता पर आपकी अपनी सत्ता आधारित है इसलिए सारे विश्व के बीच में शरीरों के साथ रहते हुए भी आप एक अपनी स्वतंत्र सत्ता को अनुभव करते हैं तो हम लोग अपने बारे में स्वाधीनता पूर्वक मैं हूँ इस बात को अनुभव करते हैं यही यही प्रमाण है कि वह है अनंत सत्ता विद्यमान है और उसकी सत्ता के आधार पर ही आपको अपनी सत्ता का अनुभव हो रहा है उसके प्रकाश में ही अपने से भिन्न एक जगत की प्रतीति हो रही है जब कभी वही जगत की ओर आपकी दृष्टि जाती है और किसी भी दृश्य को आप देखते हैं तो ये नहीं करते हैं कि ये दृश्य मैं हूँ आप ये कहते हैं कि यह मेरा दृश्य है तो सच पूछिए तो दो ही विभाग दिखाई देते हैं एक आपकी अपनी सत्ता और आप से भिन्न प्रतीक होने वाला एक जगत दो ही की जाति में आ गया और आप उसको देखते हैं और अनुभव करते हैं कि मैंने देखा यह मेरा दृश्य है यह मेरा देखा हुआ है आप प्रतीक होने वाले जगत से भिन्न एक अपनी सत्ता को अनुभव करते हैं और इसी ऐसी यह प्रमाणित होता है की आपका उद्गम परम सत्ता जो है और इस समय की भी आपके भीतर विद्यमान है तो जीवन का जो मूल आधार है इसी पर आधारित हमारा जीवन है और उसका जो अनंत प्रकाश है उसी प्रकाश के आधार पर हमारी प्रकृति है दोनों में स्पष्ट भेद हम लोगों को दिखाई देता है बाहर का दृश्य आप देखते हैं तो बाहर का दृश्य भी आपको अपने से भिन्न दिखाई देता है मैंने आकाश देखा मैंने गंगा की धारा देखी मैंने पक्षी की धनी को सुना मैंने हवा को रखते हुए उसका स्पर्श अनुभव किया तो ये सब दृश्य आप देखते हैं उसी तरह से आंखें बंद कर ये कान बंद कर ये बाहर से भौतिक उत्तेजनाओं के ग्रहण करने वाले सब दरवाजे बंद कर दीजिए तो सूक्ष्म शरीर के आधार आरोप सूक्ष्म जगत के आधार पर जो तो पहले से प्रतीजे का चित्र अंकित है वह भी दृश्य के रूप में आपको दिखाई देने लग जाता है अब आप देखिए भीतर का दृश्य भी आप ऐसी भिन्न है अगर भिन्न नहीं होता तो आपका दृश्य नहीं बनता जो स्वामे होता है उसका दृश्य नहीं बनता है अब ये स्वामी महाराज का सैद्धांतिक सूत्र है जीवन का दृश्य नहीं बनता दृश्य जीवन नहीं होता मैं आती है बात जो स्वामे है वो आपका दृश्य नहीं बनेगा और जिसको आप दृश्य के रूप में देखते हैं, वो आपके स्वा में नहीं है अलग ही है अपने से। तो, तो जिसको उद्गम में से समस्त उत्पत्ति होती है उसी उद्गम में से हम लोगों की उत्पत्ति हुई है और जिसके प्रकाश में भीतरी बाहरी समस्त दृश्यों की प्रती होती है उसी के प्रकाश में हम बाहरी भिचरी दृश्यों को देख रहे हैं ठीक है तो जब तक आपको बाहरी दृश्य की प्रतीति हो रही है जब तक आपको बीच चित्रों की प्रतीति हो रही है तब तक आप कैसे कर सकते हैं कि वह उद्गम नहीं है कर तो सकेंगे सब परम प्रकाशक समस्त प्रतीति का प्रकाशक है कोई तो जब तक आपको प्रतीति हो रही है तब तक उस प्रकाशक को इनकार कैसे करिएगा सकेंगे नहीं कर सकेंगे तो अभी सूर्योदय हो गया प्रकाश और साप जो है वो भौतिक वायु मंडल में फैल गया है उस प्रकाश और साप ऐसी अनुभव करते हुए कोई कर सकता है कि कोई कई नहीं हुआ नहीं कर सकता उसी तरह से अपने मैं बन का अनुभव करते हुए और भीतरी बार प्रतीति के होते हुए कोई कह सकता है कि सर्वोत्पत्ति का आधार विद्यमान नहीं है कि सर्व प्रतीति का प्रकाशक नहीं चला गया है कर सकता है कोई नहीं कर सकता तो देखिए किसी भी क्षण में आपको यह कहने का कोई चांस नहीं है अलग अलौकिक अगोचर अविनाशी अनंत तत्वता तो हमको पता नहीं ऐसा करने का चांस नहीं है ऐसे नहीं है भाई मैं उन्हें वो करते हूँ तो परमात्मा है जैसे नहीं वो करोगे तुम्हें, तुम्हें दृष्टि जगत प्रती की प्रतीक हो रही है तो प्रतीक का प्रकाशक नहीं है ऐसा कैसे कर सकोगे किसी भी क्षण में किसी भाई के लिए किसी कर्म के लिए ये कहने का कोई चांस नहीं है कि भाई हमको तो पता ही नहीं चलता कि सब कैसा है किस परमाणु कैसा है कि है कि नहीं है ऐसे भी लोग हैं जो इस प्रकार से धर्म में पड़े लगते हैं। मूख सत्संग के द्वारा स्वामी महाराज ने इस तथ्य को हम लोगो के सामने रखा की तू के में प्रतीक होने वाले जगत से संबंध अपना मान लिया तो तुम्हारा संबंध मानना असत है ऋषि तो, द्रिश्य है। पर तो पर ही है वो स्व हो नहीं सकता और जो तुम्हारा स्व नहीं है उससे तुमने जोड़ लिया जो तुम्हारा स्व नहीं है उससे तुमने संबंध मान लिया तो संबंध मानना सर्वथा असत्य है इस असत्य को छोड़ दो तो क्या होगा तो ही जीत है इसी क्षण में जो सत्य विद्यमान है उसकी विद्यमानता का उनको अनुभव हो जाएगा तो असत्य के संघ को छोड़कर अपने का अपना लगाव इधर से तोड़कर सबके के संग में होने का अनुभव करना सत्संग रहता है मैं और सुन बहुत से भाई बहनों ने कई बार मुझसे कहा मुझ सत्संग बता दीजिए, तो पहले भी मैं खूब बोलती नहीं हूँ लेकिन इस शब्द का प्रयोग नहीं किया आज उसी शब्द को लेकर के कर रही हूँ कि जो स्वर ही है पर है उस वर्ष ऐसी हमने अपना लगाव बना लिया संबंध मान लिया तो लगाव मानना संबंध मानना सर्वथा असत्य है इसको आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे तो सर्वथा असत्य है तो इस लगाव को मानना असत्य है इस तो संसार को समुद्र में डिबाने का प्रयास नहीं करना है संसार में से जहाँ जहाँ मैंने लगाव माना था उस लगाव को तो तोड़ना असत्य के संग का उतना कर तो अपने में जो सत्य विद्यमान है उसकी विद्यमानता उसके संग में होने का अनुभव हो जाएगा इसका नाम मुख्य है असत्य के संग के से अपने ही में विद्यमान शक्ति की अनुभूति हो जाती है इसका नाम मूख सक है बड़ी जोरदार साधना है और और किसी भी पंथ से चलिए किसी भी प्रणाली से चलिए चलते चलते चित्त की शुद्धि होते होते आखिर बात यही होगी कि सब ऐसी आपका लगाव छूटेगा तो भीतर ही में जो सत्य विद्यमान है उसके उसकी विभूतियों से अभिभूत होकर सब प्रकार से भरपूर होकर आपका सीमित अन भाव जो बना हुआ है वो भी अनंत में समाहित हो जाएगा जीवन हो जाएगा अहम भाव के अहम सीमा का दल जाना जीवन की पूर्णता कहलाती है तो महाराज जी ने क्रम बताया कैसे करें भाई तो सबसे पहली बात जो मुझे अपने लिए आवश्यक मालूम हुई थी और जिससे मुझको सहायता मिली है वो मैं आपको बता रही हूँ कि अपने जीवन का दृष्टिकोण बदलिए क्या बदलिए कि श्रम है साधना और विश्राम है साधन तत्व जिससे साध्य ऐसी अभिन्नता होती है श्रम से अधिक महत्वपूर्ण तत्व है विश्राम श्रम किया जाता है शरीर को कुशल से रखने के लिए विश्राम जाता है अलौकिक जीवन से अभिन्न होने के लिए श्रम किया जाता है सुंदर समाज के निर्माण के लिए विश्राम लिया जाता है अपने कल्याण के लिए श्रम किया जाता है शरीर के रात की मूर्ति के लिए विश्राम किया जाता है में योग की अभिव्यक्ति के लिए श्रम किया जाता है प्रभु की क्रियात्मक पूजा के लिए विश्राम होता है भाव में सीमित अहम को गलाने के लिए अब आप बताइए श्रम लीजिएगा के विश्राम में होगा? क्या महत्वपूर्ण अधिक महत्वपूर्ण कौन है विश्राम है अधिक कह दिया मैंने इसलिए क्या घबरा होता है यदि राम का श्रम बेकार हो गया तो चलो बालस के लोग पड़े रहेंगे तो नहीं अब अब प्रश्न क्या लगेगा कि अगर विश्राम ही में जीवन है श्रम में मृत्यु है मैं कोई अतिशयोक्ति की भाषा नहीं बोल रही हूँ अतिरंजित नहीं कर रही हूँ विश्राम में मृत्यु है इस बात, श्रम में मृत्यु है इस बात को आप अनुभव कर रहे हैं श्रमिक होते होते होते होते शरीर में मृत्यु के लक्षण सब दिख रहे हैं कि नहीं ये शक्तिनता आ रही है वृद्धावस्था आ रही है अनेक प्रकार के रोग फता रहे हैं इंद्रियों की शक्तियां शिथिल हो रही हैं इस स्मृति की शक्ति कमजोर पड़ गई, अब बातें सब याद नहीं रहती हैं, है हिसाब किताब छोड़ने का इधा तो नहीं था लेकिन अब हिसाब याद ही नहीं रहता अब क्या करे अबी में अब लड़कों को देना ही पड़ेगा सब क्या जैसे करेंगे अब क्या करें विश्राम में शांति है विश्राम में अलौकिक शक्तियों का प्राप्त है अलौकिक शक्तियों में एक प्रवास है जो शक्ति को समे ले जा में विलीन करके है, जो जीवन पूर्ण हो गया उसका नाम है, मुह तो में खतम है और विश्राम में अलौकिक शक्तियों की अभी व्यक्ति के द्वारा अविनाशी जीवन है तो मुख्य सत्संग जिनको सूर्य लगता होगा जिनकी समझ में आ जाए वे सोचेंगे की भाई कैसे आरम्भ करूँ तो ऐसे आरंभ करिए कि भई श्रम में खतान है प्राण शक्ति का ह्रास है और विश्राम में सब शक्तियों की वृद्धि है तो का काम करोगे कि घाटे का काम करो। देख लीजिए तो मैंने मनुष्य के व्यक्तित्व में छिपे हुए शत्रु की अभिव्यक्ति का विज्ञान पढ़ा तो मेरी समझ में यह बात आती है कि आप चाहे किसी मन के हो किसी पंख के हो किसी देश किसी युग के हो और किसी भी गुरु के शिष्य हो और किसी भी विधि विधान अनुष्ठान की दीक्षाएं आपने ली हो आप सभी हमारे अपने हैं आप सभी का हित मुझे अभिष्ट है अब आप सोच करके देखिए कि जहाँ श्रम ऐसी अकान और शक्ति शक्तिहीनता उत्पन्न होने वाली है और विश्राम से जीवन की अभिव्यक्ति होने वाली है तो इस श्रम और विश्राम के सामंजस्य को किसी भी का व्यक्ति इंकार कर सकता है क्या तो स्वामी जी महाराज ने इस मौलिक तत्व को हम लोगों से सामने रखा तो आप कहेंगे की तो तब हम विश्राम ही है श्रम करेंगे ही नहीं लोगों को बड़ा समर्थन मिल जाएगा तो नहीं है। इस्लाम का महत्व है लेकिन कहाँ है इस्लाम का महत्व है जीवन की अभिव्यक्ति के लिए तो फिर श्रम का क्या होगा तो श्रम का महत्व है किस लिए इस्लाम संपादन में सहयोगी होने के लिए आपको भी श्रम का आप स्थान है जीवन में, किसी इसलिए श्रम करो कि की श्रम किए बिना तो रह नहीं सकते वो किस धर्म से करे ऐसे धर्म से करो कि तुम्हारा सारा श्रम जिस काम में समाप्त तो हो जाए कहना है सही ढंग से कर दो जनहित जितनी भावना से कर दो प्रियता और मधुरता से कर दो सत्यता से कर दो ठीक ढंग ऐसी करने का काम कर दो तो पानी की शक्ति विश्राम में भी हो जाएगी और दूसरों का दोष देखकर दूसरों को छोटा समझकर अपने में अभिमान लेकर दूसरों की बातों का खंडन करने के लिए बोलो तो पानी ऐसी लगाव नहीं टूटेगा अभिमान का पोषण होता जाएगा पानी की शक्ति का दुरुपयोग होता जाएगा इसलिए मानव की साधना प्रणाली में बोलना भी साधन है सुनना भी साधन है बोलने का श्रम भी विश्राम देने के लिए है और आप भाई बहनों के लिए सुनने का श्रम भी विश्राम देने के लिए है और थोड़ा थोड़ा न घूमने का प्रतिदिन तो करती ही हूँ मैं बोलने के बाद न सुनो अब कुछ होगा अभुण मत करो। तो बड़ा के है और मैं ऐसा समझती हूँ कि जो कुछ आप सुन रहे हैं नाम से के बाद चलते दूसरे दूर के कार्यक्रम में लगे हुए भी यदि आपने अपने दृष्टिकोण को बदला तो भाई श्रम का स्थान जीवन में क्या है वो विश्राम संवादन में प्रयोगी श्रम होना चाहिए वो प्रवृत्तियों का श्रम आपको असाधन में आवैध करेगा विषय अभिमान के पोषण का श्रम आपको सबसे ऐसी दूर करेगा अनावश्यक बातचीत गप में लगे रहना पर चर्चा में परिंदा में दूगरों की आलोचना में देश में ये हो रहा है मनिस्टर्स ये कर रहे हैं ये हो रहा है ये हो रहा है तो जिससे किसी का भी लाभ नहीं होने वाला है इस तो तरह की चर्चा में साधक समाज को कभी नहीं शामिल होना चाहिए समय भी खराब हो जाएगा शक्ति भी खत्म हो जाएगी और कुछ कुछ निरर्थक कार्य में जो आपका लगना है श्रम आपको थकित को करेगा जरूर लेकिन करने के साथ साथ से दूर भी करेगा इन सब तो बातों पर ध्यान नहीं जाता है तो लो लोग सोचते हैं कि गुरु ने बताया है कि इस नियम को इस प्रकार ऐसी निभाना तो निभाने बैठते हैं तो उनको मिलता ही नहीं आवश्यक मानते हैं तो श्रम और विश्राम का संबंध ऐसा बनाएंगे कि हमारा सब श्रम विश्राम में जाकर खत्म होना चाहिए और वैज्ञानिक सत्य भी है शांति में से सारी गतियों की उत्पत्ति होती है और सब गतियों का अंत भी शांति में होता है सब प्रकार की गति जाकर शांति में ही डूबेगी अगर शांति में नहीं दूंगी तो गति अखंड हो ही नहीं सकती तो कहाँ जाएगी बोलना शुरू किया है मैंने तो अखंड रूप से बोलती कर सकती हूँ क्या छोड़ना पड़ेगा ना तो बोलने का अंत कहाँ होगा ना बोलने में चलने का अंत कहाँ होगा ना चलने में करने का अंत कहाँ होगा ना करने में इतना यह वैज्ञानिक है और दार्शनिकता क्या है कि आपको अपने अलौकिक अस्तित्व में है, आपको अपने अनुनाशी जीवन का अनुभव करना है तो नाशवान शक्तियों से संचालित नाशवान शरीरों से असंभ होना अनिवार्य है तो जब तक कुछ करने को सोचते रहेंगे तब तक कारक अंगों से असंग नहीं हो सकेंगे इसलिए भी करने, कुछ करने के बाद न करना आवश्यक है इसे सिलसिले में मैंने ईश्वर विश्वास की दृष्टि ऐसी क्रियात्मक से सेवा पूजा के बाद भावक जीवन में रहने की सलाह दूर की ईश्वर विश्वासी जो उनकी जी हुई शक्ति के द्वारा उनकी प्यारी प्यारी की सेवा करो और सेवा पूजा के अंत में उनकी याद में शांत हो जाओ समर्पण भाव को लेकर उनकी शक्ति का आश्रय लेकर कुछ समय के लिए को करो वो समर्पण योगी ईश्वर विश्वासियों का मूल प्रसंग है और इन्ही को विषय मुख करना मन को निर्विकल्प करना बुद्धि को सम करना कारण शरीर की स्थिति की शांति में भी आदत रहना ये विचार का मुक्त खुद है तो मुक्त खान में ये सब यह है। विचार में दृष्टि से भी विचार के पंथ भी, विचार के पंथ भी, भी, भी, किसी भी प्रकार के जो कुछ करने वाला हिस्सा है उसको विश्राम का सहयोगी साधन मान करके ऐसे बढ़िया काम करके किया जाए कि करने के बाद न करने की स्थिति में हम रह सके मुख सत्संग कुछ न करना मुख सत्संग सत्य के संग में होने का अनुभव करना और एक तरह की बात मुझे मालूम होनी है स्वामी जी नारायण ने लिखा भी दिया वो प्रसंग वाले ग्रंथ में सब लिखा हुआ है और मुझको समझा भी दिया समझा हुआ ठीक है और चंद्र पास से भगवत के पास से उसी साधन काल में अपने अनुभव में तो भी आ तो अनुभव भी लिया हुआ है वो क्या है महाराज जी ने दिखाया ये वाकई ग्रंथ में लिखा हुआ है तो कहा कि देखो बहुत अधिक समय नहीं लगता है केवल तुम्हारी बीजी बाजी वृद्धियों को शांत होने में जो समय लगे तो लगे अगर तुम अहम पृथ्वी रहित होकर केवल दिन करके पंद्रह मिनट के लिए शांति में स्थित रह सको तो उतनी ही देर में तीनों शरीरों से लगाव छूट जाएगा और शरीरों के अतिरिक्त तुम्हारा अपना एक स्वतंत्र तो अस्तित्व है जिसमें सीमा नहीं है जिसमें धरती आसमान नहीं है जिसमें काल और स्थान कोई कोई कोई, कोई। परिधि नहीं है उस प्रकार के एक स्वाधीन आनंद में अच्छी का अनुभव तुमको हो जाएगा तो मैंने उनके कहने के अनुसार किया है ऐसा दावा मैं नहीं कर सकती ऐसी असमर्थता जीवन में इतनी कठोरता और जड़ता विद्रोही विचारों के कारण ऐसी संत के कहने से मैंने ऐसा कर लिया ये कहने का मेरा कभी भी हक नहीं होगा अर्थात मैंने किया नहीं तो मैंने करने से नहीं लेकिन उस संत के पास में बैठकर कर मुख सत्म की घड़ी में बैठे ही बैठे उनकी कृपा ऐसी परम कृपालु प्रभु की कृपा ऐसी जीवन के मंगल में विधान से इस प्रकार के अनुभव आते रहे कि सत्य के संघ में होने का अत्यक्ष अनुभव अपने को हो जाता अभी अभी तो शरीर, शरीर के संग में होने का अनुभव है अभी तो शरीर के संग में होने का अनुभव है ऐसे बैठे बैठे बहुत देर हो गई तो न चाहते हुए भी अभी इसको ऐसे करना पड़ता है क्यों तो पड़ा भाई? शरीर के संग में होने का अनुभव है तो मुँह ओरने से ये दुखने लगा तो ऐसे बदलो ये क्या है ये शरीर के संग में होने का अनुभव है तो गला थक गया तो तो पांव भुख गया ये अनुभव अगर हो रहा है तो ये शरीर के संग में होने का अनुभव है और शांत तो में कारक अंगों की सब क्रियाएं जीवनी शक्ति के स्रोत में आकर समाहित हो गई वो तो वहाँ से वो तो छूटा नहीं कि वो अपना उद्गम ही तो है अपना वास्तविक जीवन भी तो है अपने परम प्रेमास्पद ही तो है तो उनकी सत्ता में ही ये जा करके मिल जाता है और इसका अनुभव मुक्त संघ की घड़ी में शांति की गहराई में हरेक साधक को हो सकता है साधन काल में हो सकता है मेरे साथ ऐसा कई बार हो गया जो तो इस प्रकट अनुभव के आधार पर आप भाई बंधु को विश्वास दिलाने की चेष्टा कर रही हूँ पत्र पुष्प के रूप में संत और भगवंत का दिया हुआ जो सत्य मेरे पास है वो आपकी सेवा में व्यक्ति है